गीता तत्वचिंतन अट्ठारहवा प्रवचन सदसत विवेचन गीता अध्याय दो श्लोक सोलह नासो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोनोस्तत्वदर्शी भी असत का कभी अस्तित्व नहीं होता और जो सत है उसकी कभी अविद्यमानता नहीं होती वास्तव में तत्व दृष्टाओं ने इन दोनों का इस प्रकार अंतिम निश्चय किया है सत्य और असत का भेद यहाँ पर श्री भगवान एक गूढ़ दार्शनिक सत्य की घोषणा करते हैं वे साधक को दर्शन का पाठ पढ़ाते हैं वे बतलाते हैं कि असत वह है जिसका कभी अस्तित्व नहीं होता वह हरदम ही होता है यदि असत अभी सत सा मालूम भी पड़े तो वह मालूम पड़ना अज्ञान या भ्रम के कारण होता है और जो सत्य है उसका किसी काल में लोप नहीं होता जो एक काल में दिखाई पड़े और दूसरे काल में न दिखाई पड़े उसे असत जानना चाहिए सत्य की सत्ता तीनों कालों में होती है भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में सत्य की सत्ता एक जैसी होती है जिसकी सत्ता में किसी प्रकार का परिवर्तन हो वह वस्तुतः असत ही है सत और असत्य दोनों परस्पर भिन्न हैं और अलग अलग गुणधर्मों से युक्त हैं संसार में केवल ये दो ही पदार्थ हैं इस प्रकार का अंतिम निश्चय उन लोगों ने किया है जो तत्व द्रष्टा हैं जिन्होंने जीवन के सत्य को देखा और समझा है इस श्लोक के माध्यम से एक ऐसा सत्य घोषित हुआ है जिसकी धारणा बड़ी कठिन मालूम होती है इस कठिनाई का कारण यह है कि जो सत्यदार्थ है वह इंद्रिय ग्रम्य नहीं होता उसका बोध इंद्रियों के द्वारा नहीं होता प्रत्युत एक अलग ही तरीके से होता है श्री शंकराचार्य श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे मंत्र पर भाष्य करते हुए लिखते हैं प्रमाणांतर अगोचरे वस्तुनि ने प्रकारातरम ध्यानयोग ध्यान अनुगमेन परम मूल कारणम स्वयमेव प्रतिपेदिरे जो वस्तु प्रमाणों से गोचर नहीं होती उसे उन ऋषियों ने एक भिन्न ही प्रकार से देखा वह भिन्न प्रकार था ध्यान योग का अनुगमन जिसके द्वारा उन्होंने जगत के उस परम मूल कारण का अपनी तय अनुभव कर लिया सदवस्तु जगत का परम मूल कारण यह परम मूल कारण ही एकमात्र सत वस्तु है क्योंकि तीनों कालों में इसी की विद्यमानता है शेष जितने भी कारण पदार्थ हैं वे कार्य पदार्थ भी हुआ करते हैं और क्योंकि कार्य पदार्थ एक काल में विद्यमान रहता है और दूसरे काल में नहीं इसलिए असत है इसी तर्क को सभी स्तरों पर लागू करते हुए ले जाएं, तो हम देखेंगे कि समस्त कार्य श्रृंखला असत है एकमात्र वही सत है जो किसी कारण का कार्य नहीं है और ऐसी सद्वस्तु का बोध कराने के लिए ही परम मूल कारण शब्द की व्यंजना की गई है परम मूल कारण वह है जो कभी भी किसी का कार्य या परिणाम नहीं होता बल्कि जो सभी कार्यों के आधार के रूप में विद्यमान रहता है उदाहरण के लिए मिट्टी से बने एक खिलौने को ले खिलौना कार्य है और उसका कारण है मिट्टी पर मिट्टी स्वयं अपने आप में एक कार्य है और उसका कारण है पंच महाभूत पर यह पंच महाभूत भी अपने आप में एक कार्य है और इसका कारण है तन्मात्राएँ तन्मात्रा की स्थूल तुलना एक विद्युत कण से की जा सकती है तन्मात्राएँ भी अपने आप में कार्य हैं और इनका कारण है अहंकार अहंकार भी स्वयं में कार्य है और इसका कारण है महत्व महत्व भी स्वयं एक कार्य है और इसका कारण है प्रकृति इस प्रकृति को प्रधान या अव्यक्त कहकर भी पुकारा गया है यह सांख्य दर्शन की दृष्टि है सांख्य पुरुष और प्रकृति ऐसे दो तत्व जीव के भीतर में मानता है पुरुष उसमें का चैतन्य तत्व है और प्रकृति जड़ तत्व सांख्य के दृष्टि में जितने जीव हैं उतने ही पुरुष पुरुष की उपस्थिति से प्रकृति में विक्रिया होकर महत अहंकार तन्मात्राएँ और पंच महाभूत आदि उत्पन्न होते हैं पुरुष अविकारी है जबकि प्रकृति विकारी पर पुरुष और प्रकृति दोनों ही सत है यह सांख्य दर्शन का मत है